देव जी ने जो कहा था वो बिल्कुल सच निकला और उन्होंने फरसों के द्वारा पूतना के शरीर को कटवाया कि भाई कहीं फिर जिंदा न हो जाए है ना और नारायण काटने के बाद कहीं अंग जुड़ के फिर जिंदा ना हो जाए नारायण इसके लिए सबको जलाया पर उसके शरीर से तो ऐसी सुगंध निकली ऐसी सुगंध निकली कि नारायण भगवान ने उसके हृदय पर चढ़ के और अपना पांव उसके हृदय पर लगा के और उसका दूध पिया था उसमें कोई दोष दूषण तो था ही नहीं सुगंध फैल गई उसकी सारे ब्रज में अरे ये क्या विलक्षण बात है महाराज कि ये भगवान के स्पर्श की महिमा है अब लीला तो रोज ही होते थे परंतु कभी कभी की लीला का वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है सो नारायण राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रश्न कर दिया महाराज और भी भगवान की बाल लीला सुनाओ क्योंकि भगवान की लीला सुनने से हमारा हृदय शुद्ध होता है जक्षृणवी त्यरितृष्णा सत्वच शुद्ध त्य चीरेण पुंसा भक्तिर्पुरशे चख्यम तदेव हारम वद मनसे भगवान की लीला सुनने से सुनने मात्र से ही अंतकरण शुद्ध हो जाता है कहा गए दुश्मन और कहाँ गए दोस्त और कहाँ गई संसार की चिंता हृदय में तो भगवान लीला कर रहे हैं और भगवान ये जो संसार में तरह तरह की रुचि है ये मिटती है भगवान में रुचि होती है और भगवान की भक्ति आती है हृदय में भक्तों से मित्रता होती है तदेव हारम बदम से चेत तदेव हारम हरे चरितम भगवान का चरित्र आप सुनाइये अथवा हारम मनोहरम मनोहर भगवान का चरित्र सुनाइये अथवा हारम हारवध हृदय धार्यम हार के समान हृदय में धारण करने योग्य भगवान का चरित्र सुनाइये अब सुखदेव जी महाराज ने कहा अच्छा लो चलो नंद बाबा के महल में तुम्हें भगवान की लीला दिखाते है तय मासिक से च पदा सकटो पवृता नक्षत्र नक, मास जो होता है सताइस दिन का एक महीना नक्षत्रों के हिसाब से होता है सो नारायण तीसरा महीना बस तीन महीना पूरा हुआ चौथा महीना अब लगने वाला था उस दिन आ गया जन्म नक्षत्र जन्म नक्षत्र आ गया सो उसी दिन भगवान ने अपनी करवट बदल ली करवट बदल ली तो बस गांव में डौड़ी पिट गई कि आज तो जन्म नक्षत्र है श्री कृष्ण का जैसे बरसगांठ लोग मनाते हैं वैसे दिन का उत्सव भी मनाया जाता है कि किस दिन पैदा हुए हैं उस तरह से महाराज नक्षत्र का भी उत्सव मनाया जाता है महीने का संबत सर का नारायण कोई भी ऐसा ब्याज निकाल करके मनुष्य को आनंद मनाना चाहिए ये मनुष्य का जीवन दुख मनाने के लिए नहीं है ये तो महाराज मुसलमानों में बहुत मातम पुरसी मनाई जाती है हिंदुओं के धर्म में तो जब देखो जब उत्सव जब देखो जब उत्सव भगवान श्री कृष्ण किस दिन परम धाम गए थे ये किसी को मालूम है रामचंद्र परमधाम कब गए थे ये मालूम है का नहीं मालूम है उनके जन्म का दिन सबको मालूम है हमारे तो उत्सव मनाना है सुखी मन सुख मनाना है इस छोटे से जीवन को सुख से भर करके व्यतीत कर दे ये मनुष्य का पुरुष तो महाराज ऐसो महाराज नक्षत्रोत्सव हो रहा था और उसी दिन करवट बदली गांव में डोंडी पीटी बड़ी भारी भीड़ महाराज उनके घर में इकट्ठी हो गई कहीं रहने की जगह नहीं महल आंगन सब का सब भर गया मैदान सामने का अब श्री कृष्ण को जसोदा मैया ने क्या किया कि एक छकड़े में पालना बांध करके लटका दिया और उसमें नन्हे से श्री कृष्ण उनको सुल दिया अब सुला दिया महाराज तो उसी समय और रोहिणी जी, जी जो हैं वो बलराम जी को लेकर के आ गई और बलराम जी ने कृष्ण की ओर देखा अब वो तो खड़े के खड़े रह गए दंग नारायण बलराम जी जरा खड़े होते थे चलते थे आ, सो नारायण की आंखों से झर झर आंसू की बूंदा टपकने लगी शरीर में रोमांच हो गया और आंख श्री कृष्ण पर लग गई अब श्री कृष्ण ने भी आंख खोल दी और दोनों की आंख मिली असित सितयो हो सातता नवे व्यत्यालो केविह कुम नावत अनुत पहले पहल दोनों की जो आंख मिली है श्री कृष्ण की आंखों में भी प्यार बलराम की आंखों में भी प्यार नारायण अब तो झट बलराम जी को श्री कृष्ण के साथ सुला दिया रोहिणी जी ने और दोनों प्यार से एक में एक चिपक गए अब उसके बाद श्री कृष्ण के लिए तो सब पूजा पत्री करानी थी जसोदा मैया ने गोद में लिया और ब्राह्मण लोगों ने मंत्र पढ़ पढ़ करके सब नारायण कर्म कांड करा के देवताओं की पूजा की कि बच्चे की आयु बढ़े मराठ पहले लोगों का ये विश्वास था कि देवता की कृपा से वृद्धावस्था में ब्राह्मणों के आशीर्वाद से संतान पैदा हुई है तो इसकी आयु लंबी होनी चाहिए ये माता पिता की इच्छा रहती थी ये नहीं कि बेटा हो गया तो सब कुछ हो गया बेटा होने के बाद उसकी उम्र भी तो लंबी चाहिए ना इसलिए खूब दान व्रत पूजा करते रहते थे अब ब्राह्मणों को महाराज कह दिया कि गायों में से चाहे जितनी आप छांट लीजिए और नारायण ये बरसासन लीजिए आपके घर में साल भर खाने पीने की वस्तु हम देते हैं नारायण और खूब खिलाया और खिला करके अब श्री कृष्ण को जो है वो थोड़ी नींद आने लगी नींद आने लगी तो मैया ने फिर पालने में सुला दिया सोच रही थी कि जब मैं रहती हूँ तब उत्सव नहीं रहता और जब उत्सव रहता है तो मैं नहीं रहती हूँ आज मैं भी उत्सव का आनंद ले लो सो आ करके श्री कृष्ण की आंखों में थोड़ी देर के लिए रुक गई अब श्री कृष्ण ने देखा कि मैया तो आए गए लोगों के स्वागत सत्कार में लगी है और हमको इस लकड़ी के नीचे छकड़े के नीचे सुल दिया है सो so, एक तो मेरे ऊपर जड़ ये लकड़ी और फिर उसके ऊपर सोना चांदी के बर्तन और उसमें भी घी दूध दही मक्खन सो so, भगवान के ऊपर जड़ रहे चेतन के ऊपर जड़ हम लोगों ने भी चेतन को दबा दिया और अपने ऊपर ये शरीर की जो जड़ता है उसको मुख्य बना दिया ये बात भगवान को पसंद नहीं है चेतन पसंद है और फिर भगवान से भी बढ़ के कोई और दही दूध मक्खन रस होता है जो उनके ऊपर भी रखा जाए सो भगवान ने क्या किया कि न तो वो बामन से त्रिविक्रम होने की तरह बढ़े और न तो नृसिंह की तरह कठोर हुए वही प्रबाल मृद्वंग्री हतम व्यवर्त नारायण उन्होंने बहुत सुंदर जैसे वृक्ष की कूपले जैसे कोमल कोमल मृदु मंजुल होते हैं वैसे अपने चरण को उन्होंने छुआए दिया उस छकड़े से और वो तो बवर्त है नारायण वो तो विवर्त रूप हो गया वो तो साक्षात चेतन हो गया हो वो जो छकड़ा था वो तो केवल विवर्त था जड़ता तो थी ही नहीं नारायण उलट गया अब उलट गया जब गिरा हाय हाय मची अब सब लोग दौड़ करके आए जसोदा मैया नंद नंदा करे ये छकड़ा कैसे उलट गया वहाँ बालक थे महाराज उन्होंने कहा कि इसने अपने पाव से उलट दिया है अब कौन इस बात पर विश्वास करे न थे श्रद्धाधिरे और भगवान के लिए महाराज प्रमाण जो होता है वो प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाण नहीं होता है यहाँ तो पांडित्यम निर्विद्य तिष्ठासेत जो पंडिताई को छोड़ करके ज्ञान बल भाव से सीधे साधे रहते हैं उनका वचन प्रमाण होता है परंतु लोगों ने माना नहीं ब्राह्मणों ने कहा कि देखो इसमें कोई असुर आकर के सकटासुर आकर के बैठ गया था शकटासुर भंजना गोपाल सहस्त्र नाम में एक नाम भी है सो आकर के उन्होंने छकड़े की पूजा करवाई और पूजा करवाए करके फिर गोपो ने उसको सीधा रख दिया नारायण जब सीधा रख दिया तब तो महाराज भगवान के चरणों से स्पृष्ट वो पहले तो जड़ था अब तो वो छकड़ा भी चेतन रूप हो गया सुखदेव जी ने कहा कि देखो ये ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर के जो आशीर्वाद दिया है नारायण जो सच्चे ब्राह्मण हैं, जो किसी को दुख नहीं पहुंचाते हैं अपने धर्म का पालन करते हैं उनके मुख से जो आशीर्वाद निकलता है वो कभी झूठा नहीं होता है सो सचमुच श्री कृष्ण में तो सब चीज पहले से ही मौजूद है ब्राह्मणों का आशीर्वाद झूठा कैसे होगा इस तरह भगवान नित्य उत्सव नारायण ना ना नित्य शरीर नित्य मंगल भगवान का नाम है उनके साथ हमेशा श्री रहती है नित्याश्रीर जस्य असो नित्य श्री ही नित्य मंगलम जस्य असौ नित्य मंगल अब तो नंद बाबा के घर में नित्य नया नया उत्सव नई नई संपदा बढ़ने लग लगी और नित्य नित्य मंगल होने लगा हो नारायण ये तो नारायण प्रारब्ध भी हार जाता है नित्य मंगल के समय क्योंकि वो जब ला करके कोई चीज दे और उसको लुटा दो बाट दो महाराज तो फिर प्रारब्ध को ला के देना पड़ता है किसके घर में तो इतना ही रहेगा अब तो नारायण नित्य मंगल नित्य मंगल सो महाराज जसोदा मैया लालन प्यार पालन बेटे का करें कभी नारायण बाल संवार तो कभी आख में काजल लगावे बघ पहनावे और नारायण बड़े प्यार से उनको खिलावे इसी बीच में एक वर्ष का समय बीत गया बीच में और लीलाए हुई नामकरण पहले ही हो गया था लेकिन यहाँ तो असुरों के प्रसंग से पहले उन्हीं की उन्हीं का वर्णन कर दिया यहाँ क्रम विवक्षित नहीं है लीला की संगति ही विवक्षित है अब नारायण एक दिन जसोदा मैया अपने लाला को गोद में ले करके बैठी हुई थी सो लालयंती सुतम सती नारायण वो तो जब से पूतना उठा के ले गई और छकड़ा गिर पड़ा तब से गोद से उठा के अलग रखना ही नहीं चाहती थीं वो तो ये चाहती थी लाला सदा हमारी आंखों के सामने रहे मैं प्यार करती रहूं मेरी गोद में बैठा रहे ये माता का स्नेह महाराज अद्भुत स्नेह होता है माता का ऐसा तो सृष्टि में और कहीं है नहीं लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जसोदा मैया की गोद में बैठे बैठे लाला का जो भार है वजन है वो बढ़ने लग गया मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या बात है मैंने इसको पेट में रखा अपनी गोद में रखा दूध पिलाया अभी मुट्ठी भर की इसकी कमर है और नान करधनी बनी हुई है शरीर में और वो ज्यो का त्यों है इतना वजन कैसे हो गया सो so, उन्होंने उतार के नीचे रख दिया भूमा भूमव निधाय नारायण सबकी माता सबकी माता तो पृथ्वी है अब श्री कृष्ण के मन में आया कि जरा मैं आकाश के देवता लोग देवी लोग हमको देखना चाहते हैं सो so, उनको भी देखा मैं सो so, नारायण मात्रा श्रितो लघुर गुरुर भवते ये अक्षर का नियम है ये भगवान अक्षर है उनका नियम क्या है कि जहाँ मात्रा लगी वहाँ मात्रा लगते ही। जो लघु अक्षर है वो गुरु अक्षर बन जाता है क में मात्रा लगी आ की, आ की आ की और वो का हो गया पहले लघु था का? अब हो गया गुरु का हो गया ये छंद शास्त्र के नियमानुसार वो तो गुरु हो गए अब महाराज इसी बीच में कंस का भेजा हुआ एक तृणावर्त नाम का आसुर था वो आया तृणवत निखिलम विश्वम आवर्तयति आवर्तयती तत्था वो तो सारी दुनिया को महाराज तृण के समान चाहे तो घुमाए दे गर्मी के दिनों में बवंडर आता है तूफान आता है वात्य आती है अब उसमें बैठ करके वो आया अब जब सोदा मैया ने तो बालक को धरती पर बैठा दिया और कुछ तब तक नारायण दूध गर्म कर ले इस तरह घर के अंदर चली गई अब आके उस तृणावर्त ने बवंडर ने श्री कृष्ण को उड़ा लिया बोले अच्छा चलो बेटा गगन बिहारी बन गए आज तो ए, अब आकाश में व्यो बिहारी हो करके के बिहार करेंगे वो तो हंसते हंसते खुशी खुशी ऊपर को उठे जब वो कंस की ओर ले जाना चाहे ए, तब तो महाराज बिल्कुल हिले डोले नहीं चले नहीं और जब ऊपर ले चले तो देवियों को दर्शन देने के लिए चले अब महाराज वहां भी उन्होंने अपना भार बढ़ाया अब उस गर... तरवर तसुर के मन में ये शंका हुई कि कहीं मैं भूल से नंद बाबा के आंगन में कोई पत्थर पड़ा था वो तो उठा के नहीं ले आया ये इतना वजनदार कैसे है कोई नीलम की शिला होगी उनके यहाँ वही है सो महाराज उसने चाहा कि पटक दें अब वो पटकना चाहा महाराज तो दोनों हाथ में उसके गले में कृष्ण के और कबालो हम न परिचिनो मैं अभद्र भद्रम जह क्रोडे कलयति तदगलम दधामी मैं तो बालक हूँ और जो हमको गोद में लेता है उसका गला पकड़ता हूँ मामा जी तुम अगर गला पकड़ने से ही मरने लगे ए, तो हमको उठाया क्यों राय अब तो महाराज वो गिर पड़ा हो नीचे नीचे वो गिरा और उसकी छाती पर भगवान और गोपियों ने दौड़ करके उठाया हिंसा न विहिंसित कल साधु समेन भयाद विमुचित ये जो हिंसक प्राणी है अपने पाप उनके उसके पाप ने ही उसको मार डाला उस असुर को और जो साधु होता है वो अपनी समता से सुरक्षित रहता है अब महाराज गोपियां दौड़ के गईं और झट श्री कृष्ण को उठा के ले आईं क्योंकि वो तो पत्थर पर गिरा था अंत में पत्थर की याद कर रहा था पत्थर पर गिरा नारायण टूट फूट गया और गोपियां जो हैं ला करके फिर पूजा पत्री रक्षा करने लगे और नंद रानी की गोद में उनको दे दिया अब तो जसोदा मैया को और लगा कि हमारे लाला के जीवन में तो बड़े बड़े उपद्रव आते हैं Oh no! no. मंडितक या श्वेतप्मा या ब्रह्च्युत शंकर प्रभुति दे सदा विता सरस्वती भगवती निःशेषा गोरू ब्रह्मा hurdo <laughs> का बालो हम न परिचिन में अभद्र भद्रम जहा क्रोडे कलयति तदगलम दधामी मैं तो बालक हूं और जो हमको गोद में लेता है उसका गला पकड़ता हूँ मामा जी तुम अगर गला पकड़ने से ही मरने लगे तो हमको उठाया क्यों आ, और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 सो so, महाराज बहुत करके वो अपने गोद में रखने लग गयी एकदार भक एकदार भक स्वां कोप्य भामिनी प्रश्नुत पायामासो स्तनम स्नेह परिप्लुता पीत प्राया जननी सा तस्चिस्मित मुखम लालयती राज दृशम अब महाराज मैया ने झूले में से उठाया होगा या पलंग पर से उठाया होगा या धरती में से उठाया होगा उठाए के अपनी गोद में ले लिया और बड़ा प्यार किया प्यार करने के बाद दूध जो है झरझर मैया के स्तन से गिरने लगा तो मैया ने अपना स्तन लाला के मुंह में डाल दिया देखो भाई प्रेम तो बहुत करते हैं पर बाप की छाती में अपने बच्चे के लिए कभी दूध नहीं आता है नारायण भाई के स्तन में भी दूध नहीं आता है दूध तो माँ के ही स्तन में आता है नारायण क्योंकि पेट में बच्चे को माँ ही धारण करती है नौ महीने तक और वही उसका पालन पोषण करती है इसलिए माँ के हृदय में जितना स्नेह है मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सुना रहा था यही लीला पंडित काली प्रसाद जी बैठे हुए थे नारायण व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान थे काशी के खास खास विद्वानों में से नारायण उन्होंने बोल दिया बीच में और देखो स्वामी जी क्या सुना रहे हैं स्नेह तो एक अमूर्त तो भाव है और वो माँ के हृदय में आने के बाद बिल्कुल मूर्त तो हो जाता है जो निराकार भाव है नारायण वो साकार दूध के रूप में आ जाता है संस्कृत में स्नेह माने होता है बच्चे के प्रति प्रेम नारायण अब प्रेम तो सबके हृदय में होता है लेकिन माँ के हृदय में जब आता है तब स्नेह माने दूध बन जाता है दही बन जाता है मक्खन बन जाता है घी बन जाता है वहां प्रेम भी स्थूल रूप ग्रहण कर लेता है अब तो प्रश्नोत्तम नारायण स्नेहात और पायया मास परिश्रमा भावाया स्नेह की अधिकता से दूध झरने लगा महाराज और अपने हाथ से स्तन मुंह में डाल दिया कि बच्चे को परिश्रम ना पड़े पकड़ने के लिए और स्नेह से भरी हुई ये मां के हृदय में जो स्नेह है अब तो नारायण हमारी एक नारायण परिचित हैं श्रीमती वो अपने बच्चे को छोड़ के चली गई थी मैं उनके घर के लोग हमको बुला के ले गए उनके घर में अब उनका छोटा सा बच्चा आ के मेरी गोद में बैठ गया अब उसको देखा मैंने रूखा महाराज ने बाल समारे हुए और ना उसके शरीर पर चिकनाई बड़े घर का बेटा मैंने कहा तेरों कठिन ही हियोरी माई माई तेरा हृदय बड़ा कठिन है ऐसे बालक को छोड़ के चली गई आजकल की स्त्रियों में क्या है महाराज पछि वहां पाश्चात्य जो आदर्श है उसको ले करके बच्चे को तो छोड़ देती हैं आया पर और स्वयं कुत्ते को गोद में लेकर मोटर पर घूमने के लिए निकल जाते हैं नारायण देखो तो ये आश्चर्य ही तो है ना नारायण और संभोग जल्दी से जल्दी और अधिक से अधिक होए इसके लिए दूध को तो अपनी छाती में से इंजेक्शन लगवा के सुखा देती है नारायण और अपने बच्चे को डब्बे का दूध नारायण पता नहीं ऊँट का की बकरी का की भेड़ का नारायण किस जानवर का के दूध का पाउडर कब वो पिलाते हैं आजकल के वैज्ञानिकों का भी ये कहना है कि बच्चे के लिए अपनी माँ का दूध जितना हितकारी होता है उतना संसार में दूसरा कोई दूध होता ही नहीं वो प्रश्नोत्तम पाए पाए आमा सो स्तनम स्नेह परिप्लोता स्नेह से दूध से भरी हुई है मैया और वो महाराज जब पिए दूध तो कभी कभी अपना सिर भी जरा लगा मैया के स्तन में और पुचर पुचर पिए और कभी दांत भी नारायण दांत भी लगाए दे और मैया डांटे और कभी प्रेम से आंख उठा कर देखे तो मैया की आंख से आंख मिल जाए बहुत देर तक पीते रहे अब मैया के मन में आया कि कहीं ज्यादा दूध पी जाएगा तो पीले नीले दस्त होने लगेंगे बीमार पड़ जाएगा सु पीत प्राय जननी सातस्य रुचिर स्मितम मुखम लालयती राजभ तो दृशेदम नारायण अब दूध पी रहा हो बच्चा तो उसको छुड़ाना भी महाराज सबको नहीं आता है छुड़ावेंगे बच्चा रोने लगेगा कि मैं तो और पीऊंगा क्योंकि उसको अपने पेट का अंदाज नहीं है माँ को ही रखना पड़ता है अब मैया ने क्या किया कि जब मुस्कुरा के लाला ने मैया की आंख से आंख मिलाई ऊपर देखा तो झट मैया ने मुंह लेकर चूम लिया अब चूमने में तो महाराज बच्चे को थोड़ा भूल गया लेकिन जोग माया जो है उसने विचार किया की कि हमारे जो स्वामी है वो तो और दूध पीना चाहते हैं और मैया रोक लगाती है सो उसने श्री कृष्ण के मुंह में महाराज संपूर्ण विश्व प्रकट कर दिया दुगवाद्यानम स्व शब्दा सारा द्विलोक और सारा भूलोक महाराज हैं वो तो सूरज चंद्र नारायण ग्रह नक्षत्र तारे धरती समुद्र सब का सब श्री कृष्ण के मुँह में दिखने लगा और ये मैया ने कहा कि ये हमारा नन्हा सा लाला और इसके मुंह में इतना गड़बड़ जाला नारायण सो ये तो इसके मुंह में नहीं है महाराज विश्वास नहीं हुआ उसको नहीं और अपनी आखें बंद कर ली ये मेरी निगोड़ी आंखों का ही दोष है ये वेदांतियों वाली दृष्टि सृष्टि है ये सृष्टि दृष्टि नहीं है नारायण और भगवान ने तो कहा कि देख मैया मैं जो तेरा नन्हा सा बालक गोद में बैठ के दूध पी रहा हूँ ये मैं अकेले नहीं पी रहा हूँ क्या क्या है नारायण देख विश्व विभागी पैसोस्य न केवलोहम दुग्धूलमर भके वर्तिष्यमान वचना जननीम विभाव्य विश्वम विभागी पयसोस्य न केवलोहम अस्वादर्शी विभुना कि मुश्वसी है नारायण एन। भगवान ने कहा देख मैया मेरे अंदर संपूर्ण विश्व है एक माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो वो सारे विश्व को दूध पिलाती है क्योंकि समझ लो कि उस विश्व के अब आजकल तो ऐसा नहीं है लेकिन उस बालक के पांच बच्चे हों और उन पांचों के पांच पांच हो पच्चीस हो और उनके पांचों पांच उन के पांच पांच उन पच्चीसों के पांच पांच हो तो सवा सौ सव हो और उनके पांच सौ तो हो तो छह सौ हो जाए नारायण आठ दस पीढ़ी में महाराज इतने बच्चे होंगे उस एक बच्चे के सारी दुनिया में भार जाने योग्य हो जाएंगे सो नारायण लोग समझते नहीं हैं कि हमारे एक बच्चे के मुंह में भी संपूर्ण विश्व है अब मैया ने तो आश्चर्यचकित होकर के अपनी आंख बंद कर ली अब आंख बंद कर ली है तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये प्रेम जो है मैया का उसकी परीक्षा के लिए ऐश्वर्य की जो देवता है जोगमाया वो बारंबार ऐसी लीला रच देती है कि देखो मैया का कितना प्रेम है अपने लाला के मुंह में अपने लाला के मुंह में संपूर्ण विश्व देख करके भी नारायण उसके मन में बात्सल्य में स्नेह में कोई फर्क नहीं पड़ा ये तो प्रेम देवी की स्नेह देवी की परीक्षा करने के लिए ईश्वर जाता है परंतु मैया के प्रेम के सामने ऐश्वर्य की भावना जो है वो बिल्कुल टिकती नहीं है एक दिन क्या अच्छा आ, तो नारायण लाला जो है बच्चे जो हैं वो जैसे नारायण रहे आ, का वैसे ही ठीक है क्या नहीं ये जब विश्व रूप का दर्शन प्रकट हुआ आ, लाला के हृदय में आ, तो नाम रखने की आवश्यकता आ गई सुगर्ग पुरोहितो राजन यदू नाम सुमहा तपाहा ब्रजम जगाम आनंद वसुदेव अनुमोदिता बसु, दे, बसु देव प्रचोदिता है नारायण है वसुदेव जी चुपके से एक दिन गर्गाचार्य के घर गर गए किसी को पता नहीं और बोले कि पुरोहित से अपने गुरु से क्या छिपाना महाराज गुरु से कपट मित्र से चोरी की होए निर्धन की होए हो कोरी। मैंने एक चोरी की है अपने लाला को छिपाए करके नंद बाबा के घर में रख दिया है और अब बलराम भी वहीं रहते हैं सो तो बच्चे बच्चों का नामकरण संस्कार होना जरूरी है क्योंकि नाम भी शास्त्रीय पद्धति से होना चाहिए नहीं तो है नारायण अब आजकल तो महाराज ऐसा नाम सुनने में आता है हमारे पास बच्चे आते हैं तो पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या रिंगकू अच्छा क्या तुम्हारा नाम क्या कटिंग का तुम्हारा नाम क्या कपिंग और महाराज कुत्तों के नाम भी ऐसे ही होते हैं हो नारायण ना पप्पू टपू, टपू ये सब आ, कुछ नाम होता है अरे एक शास्त्रीय किसी का नाम रख दो अर्जुन आ, तो वो सोचे पूछेगा अर्जुन कौन था किसी का नाम रख दो राम तो वो पूछेगा राम कौन था उसके हृदय में धीरे धीरे राम का आ, भरत का संस्कार आवेगा अर्जुन का संस्कार आवेगा और ये महाराज विदेश में जैसे कुत्तों के नाम होते हैं वैसा नाम अपने बच्चे का रख दिया बोले बड़ा प्यार करते हैं नारायण ये प्यार नहीं है उसके संस्कार पर आपकी दृष्टि नहीं है सो नाम रखना चाहिए बिल्कुल शास्त्रीय दृष्टि से नामकरण एक संस्कार है संस्कार माने आप जानते होंगे संस्कार माने संवारा किसी के जीवन को सवार संवारने के लिए जो तरकीब जो तरीका बरता जाता है उसका नाम होता है संस्कार मनुष्य के जीवन में अच्छी अच्छी बातें यहां इसके लिए उसका नाम अच्छा रखा जाता है अब महाराज गर्गाचार्य वसुदेव की प्रेरणा से गए तो बड़े तपस्वी थे महाराज बल्कि पहले तो पुरोहिती स्वीकार ही नहीं करते थे ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि वसुदेव के घर में भगवान का जन्म होगा सो तुम उनका संस्कार कराना अब गर्गाचार्य तैयार हो गए थे अब महाराज वो नंद बाबा के ब्रज में आए ब्रज माने जहाँ गऊ रहती है वो नारायण वेदों में भी ब्रज शब्द का प्रयोग है और इसी अर्थ में है कि जहां गौ रहती हैं और गोकुल के लिए भी गोष्ठानम करके यजुर्वेद में ही गौ के स्थान के लिए गोष्ठ गोष्ठानम ऐसा करके प्रयोग मिलता है नारायण ना भगवान को ढूंढना है तो आओ जहाँ हम रहते हैं वहीं ढूंढ निकालें ना उनको ध्यान की गुहा में जाना या ज्ञान के प्रकाश में जाने की क्या जरूरत हम जहाँ रहते हैं वहाँ भगवान गोकुल में भगवान अब गरगाचार जाए तो नंद बाबा महाराज जरा भारी भरकम थे और उम्र भी बड़ी थी सो तो ये नहीं कि आलस करें झट उठ के खड़े हो गए और उठ के खड़े हो करके सांग दंडवत किया प्रणिपात सरम धरती पर लोट करके नंद बाबा ने गर्गाचार्य को प्रणाम किया और ला करके बैठाया आनर्चा धोक्ष जैसे हमारे भगवान हमारे घर में साक्षात भगवान ही आ गए हों साक्षात भगवान अधोक्षज शब्द का प्रयोग होता है अधस्तात् अक्षजम प्रत्यक्षादिकाणम जस्मात अधो असो असो अधोक्षजा नारायण ये प्रत्यक्ष अनुमान उपमान जिससे बहुत नीचे रहते हैं जहां तक पहुँच नहीं पाते हैं उसका नाम होता है अधोक्षज वे भगवान जैसे हमारे घर में मूर्तिमान हो करके आ गए हो गर्गाचार्य ने सोशोपचार पूजा की आनर्चा धोक्षज दिया नारायण सोड सो पचार पाद्य आचमन आदि से उनकी पूजा की खिलाया पिलाया सूप विष्टम कृता तिथियम ये नहीं कि कोई अपने घर में आवे और आते ही महाराज प्रश्न पर प्रश्न सवाल सवालत फेंकने लग जाए नारायण आने पर उसको बढ़िया तरह से बैठाना चाहिए कुछ खिलाना पिलाना चाहिए जब वो स्वस्थ हो जाए आदर सत्कार के बाद तब उससे अपनी बात कहनी चाहिए नंद बाबा ने गर्गाचार्य को खिला पिलाकर विश्राम करा कर, नारायण फिर कहा की आचार्य आप जो हमारे घर में आए हैं ये हमारे मंगल के लिए आचार्य ने कहा देखो साधु महात्मा तो आजकल किसी के घर जाते हैं तो चंदा चप्पड़ करने के लिए जाते हैं है नारायण है सो तुम हमको ऐसा क्यों बोलते हो कब बोले कि ना महाराज हम लोग बड़े दुखी हैं क्योंकि हम अपने घर गृहस्थी को छोड़कर महात्माओं के पास नहीं जाते हैं जाकर हमें सत्संग करना चाहिए पर जब महात्मा लोग देखते हैं कि ये गृहस्थ लोग बिल्कुल दीन हीन दुखी हो रहे हैं और अपने घर को घंटे भर के लिए भी नहीं छोड़ सकते हैं तो वो कृपा करके हमारे घर में पधारते हैं मैं आपकी सेवा क्या करूँ पूर्णस्य से महाराज हमारे पास तो ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके द्वारा मैं आपकी सेवा करूं आप तो स्वयं परिपूर्ण भगवत स्वरूप है हाँ ये बात है कि मैं जानता हूं कि आप ज्योतिष के बड़े भारी विद्वान हैं सो है हमारे ये जो दोनों बालक हैं इनका आप नामकरण संस्कार कर दीजिए अब तो महाराज गर्गाचार्य स्वचिकित्सित वो तो इसी काम के लिए आए थे लेकिन छिपा गए और बोले कि अपना हम चाहते हों जो काम वो भी यदि करना पड़े तो जरा परिस्थिति ठीक बना के करना चाहिए वो बोले कि देखो जी ये तुम्हारी और वसुदेव जी की मित्रता है और कंस जो है वो बड़ा पापी है जब वो सुनेगा कि मैंने तुम्हारे बच्चों का संस्कार किया है तो वो कहीं तुम्हारे बच्चों को वसुदेव का बच्चा मान लेगा और जब वो तुम्हारे साथ कोई अन्याय करेगा तो हमको कितना दुख होगा इसलिए तुम सोच विचार के काम करो अब ये बात है कि नंद बाबा को तो भगवान पुत्र के रूप में प्राप्त है लेकिन गुरु हम नंदस भगवत प्राप्ति व्यर्था मू भगवान तो आ सामने हैं लेकिन जब तक कोई बताएगा नहीं कि यही भगवान है तब तक नंद बाबा को अनुभव कैसे होगा कि ये भगवान है भगवान तो एक मनुष्य बालक के समान उनके पास रह रहे हैं बताने वाला भी तो चाहिए ना कि यही भगवान है इसलिए गुरु के उपदेश के बिना भगवान का दर्शन भी सफल नहीं होता है सो so, नंद बाबा समझ गए कि हाँ ये संस्कार तो करना चाहता है चाहते है सो so, बोले महाराज बात ऐसी है कि सब जो गांव के लोग हैं वो तो गाय बैलों को लेकर के बाग बगीचे में खेती गृहस्थी में नारायण और गायों को चराने के लिए अपने अपने काम में चले गए हैं और ये हमारा जो गोष्ठ है ये तो एकांत है और इसमें कोई लिपने पोतने की जरूरत नहीं जहाँ गोमूत्र है गोबर है वो स्थान तो अपने आप ही पवित्र है सो आप इसमें बैठ जाइए और देवता की पूजा करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है नारायण क्योंकि सब देवता आपकी वाणी में आपके आशीर्वाद में निवास करते हैं जहाँ गवय रहती है वहाँ सब देवता रहते हैं इसलिए स्वस्थ वाचन पूर्व कम केवल आप स्वस्थ न इंद्रो वृद्ध श्रवाहा स्वस्थ न आप तो स्वस्थ का पाठ करके हमारे बच्चों का नामकरण कर दीजिए वो तो चाहते ही थे करने के लिए तो आए ही थे महाराज गए गोशाला में वहां और कोई नहीं था इसी बीच में नंद रानी जसोदा और रोहिणी जी दोनों नारायण बच्चों को लेकर के सो महाराज ऐसा किया कि रोहिणी मैया ने तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया और जसोदा मैया ने बलराम को अपनी गोद में ले लिया और गई और नारायण गर्गाचार्य के पाँव छुए और वहां बैठ गई बैठ गई तो गर्गाचार्य ने कहा कि ये जो गोरा गोरा बालक है नारायण जसोदा की गोद में ये तो होना चाहिए क्या रोहिणी का बेटा और ये जो जसोदा के बेट में बे, गोद में जो बेटा है सांवरा सांवरा जसोदा मैया से कहा कि ये सांवरा सांवरा जो लाला है ना ये ए, ये इसको जरा मैं अपने गोद में लेना चाहता हूँ देखू पास से क्योंकि हमारी आंखें जरा कम देखती हैं सो महाराज श्री कृष्ण को पहले गोद में ले लिया और नख से लेकर के शिखा तक देखा महाराज और देख करके बड़े आनंद में हुए और उनकी जो जटा की बाल थे कब वो श्री कृष्ण को छू गए नारायण फिर जसो फिर रोहिणी मैया की गोद में दे दिया और बोले कि ये जो लड़का है तुम्हारा सांवरा नारायण ये बहु है ये अनेक रंग रूप धारण करने वाला है आसन वर्णास्त्रो यश गृहण तो नुजुगम तनु हू शुक्लो रक्त तथा पीता इदानी कृष्णताम गता हा। आ, ये पहले एक बार श्वेत वर्ण का पैदा हुआ था शुक्लांबर शुक्ला विष्णुम शशिवर्णम जब आप लोग पढ़ते हैं तो ध्यान में नहीं आता होगा शशि वर्णम चतुर्भुजम शशि वर्णम माने चंद्रमा के समान बिल्कुल गोरा गोरा कभी ये था शुक्लो रक्ता हा। कभी ये लाल भी था रक्त भी था और कभी पीत भी था सो so, नारायण इस समय ये कृष्ण हो करके आया है क्योंकि अपनी सारी कृपा सारी करुणा सारा स्ने इसने जीवों को लुटा दिया है कृष्ण बन करके इस समय आया है इसलिए इसका एक नाम तो कृष्ण होगा नारायण ये कृष्णस्य से शुक्लम जैसा रक्तई पीत महो जनई सुकृत ही कृष्ण से शुक्लम जसहा रक्त लोगों ने माने अनुरागी लोगों ने और ये जो काला काला है कृष्ण इसके शुक्ल जस का पान किया पीतम चारों रंग का नाम आ गया रक्त ही पीतम हो जनई भी कृष्णस्य शुक्लम जसहा ये कृष्ण है इसका एक नाम कृष्ण श्रुतियों में भी नाम आया है कृषि भूवाचक शब्द ऋण्च निर्वृति वाचक ये कृषि धातु जो है ये सत्ता के अर्थ में है और ऋण जो है वो आनंद के अर्थ में है तो कृष्ण माने परमानंद स्वरूप होता है इसलिए इसका नाम कृष्ण है एक नाम इसका जो है वास्तविक कृष्ण नाम है फिर बोले कि एक इसका नाम वासुदेव भी होना चाहिए नक्षत्र कम नाम रोहिणी के दूसरे चरण में उत्पन्न होने के कारण वाह से इसका नाम प्रारंभ होना चाहिए ओ वाह बीबू रोहिणी तो ये वाह पर इसका नाम होना चाहिए तो एक नाम इसका वासुदेव रख दो बोले की बाबा जी वसुदेव तो हमारे मित्र हैं उनके नाम पर नाम रखोगे तो लोग समझेंगे कि वसुदेव का बेटा है अरे भाई कभी ये वसुदेव का भी बेटा हुआ है ऐसे कह दिया हो बाच तथा न पर विषयों विषय नारायण यदि कोई बात छिपानी हो तो ऐसे ढंग से बोलना चाहिए कि उसको सब लोग समझ न सकें नारायण एक तो नक्षत्र और पूर्व जन्म में कभी वसुदेव का बेटा हुआ है नाम आनी बहू शांति नाम आनी रूपाणीच इसके नाम रूप बहुत हैं गुण के अनुसार रूप है नारायण शरणागत वत्सल है नारायण गुण के अनुरूप नाम है दयालु गुण के अनुरूप नाम है और गोवर्धनधारी एक कर्म के अनुरूप नाम है बहुत नाम रूप है इसके ऐसे श्री कृष्ण का करण किया और इसके पहले ही बलराम जी के उन्होंने नाम रख दिए थे कि अधिक बल होने से इनका नाम बल और लोक रमण होने से इनका नाम राम और लोगों में मेल मिलाप कराने के कारण इनका नाम संकर्षण बलराम जी का नाम पहले ही रख दिया था अब कृष्ण का नाम रख दिया और नंद बाबा को बताया कि देखो ये बालक तुम्हारा अद्भुत शक्ति संपन्न है पहले भी जब कभी कभी संसार में भक्तों के ऊपर कोई कष्ट आता था तो ये जो तुम्हारा बालक है ये ही उनकी रक्षा करता था कई बार जब डाकू और चोर बढ़ गए दुनिया में तो इसने उनको नष्ट करके स्वराज्य की स्थापना की थी सुराज्य की स्थापना की थी सो नारायण तुम लोग बड़े प्रेम से इसका पालन पोषण करो नारायण समो गुण ही नारायण ये तो गुणों में नारायण के समान है श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने 64 गुणों का वर्णन किया है मुख्य रूप से श्री कृष्ण में सो उनमें से ऐसा बताया कि 60 गुण जो होते हैं वो तो नारायण में होते हैं लेकिन जो चार गुण हैं वो तो केवल कृष्ण में होते हैं रूप माधुरी क्या सुंदर है महाराज इतने सुंदर तो नारायण नहीं है और रूप माधुरी और लीला माधुरी खेलेगा खूब और नारायण को नहीं आता है और वेणु माधुरी ये बांसुरी बजावेगा वो तो शंख बजाते हैं नारायण और प्रिया माधुरी और गोपिया जो हैं इसके साथ रास करेंगी ये चार गुण तो श्री कृष्ण में ऐसे हैं जो और कहीं है, है ही नहीं आ, सो नारायण समोजस्य स नारायण इसकी समता तो किंचित किंचित नारायण ही कर सकते हैं इसका तुम लोग आश्रय लो और बड़ा बड़ा संकट जो तुम्हारे जीवन में आएगा उसको ये दूर कर सकेगा इस प्रकार गर्गाचार्य ने नंद बाबा को बताया और नंद बाबा को बड़ा आनंद हुआ नंद प्रमुदित मैंने नारायण ऐसे आनंद हुए पूर्ण मशीषाम हमारे तो सब मनोरथ पूरे हो गए कि ये लाला हमारे घर में आया और गर्गाचार्य महाराज खूब आनंद से पूजित होकर के अपने आश्रम में चले गए और बसदेव के मिलने पर उनको सुनाय दिया अब आगे जो कथा आती है महाराज वो बड़ी अद्भुत है बाल लीला भगवान की कैसे बकैया खींच के धरती में रेंगते हैं कैसे मैया की गोद में आते हैं और नारायण कैसे धूल में लोटते हैं और कैसे बांदरों के साथ मोरों के साथ खेलते हैं और कैसे माखन चोरी करते हैं ये सब प्रसंग आपको अब सायंकाल सुनागे ओम शांति शांति saand ye aiza dan ewan al murana raa अच्छा स्वामी जी माला अभी तो समय बहुत है राधेशमश्याम राधेश्याम राधेश्याम सीता सीता सीता सीता राधेश्याम राधे श्या्या्याम राधे श्याम सदगुभ नम श्री सरस्वती अभिनव अभिनव नवनीतस्नग्धमाधम नव नव दधिकणपरीदिग्धम मुग्धमंग मुे दिश तो भुवन छेदि छगुबिखि पिछा ओं नम श्रीपरमसवादितरणकमलचिन्मकंदय भक्तजनमस निवास श्रीरामचंद्रा वागी से वदने लक्ष्मी यक्षसी यस्ते हृदय संवि तम नृसींहम भजे विश्व सर्ग विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षणलक्षणाख्यम परम धाम जगद्धा नमा तत् शांति, शांति, शांति। अब आओ गोकुल में चले जशोदा माता और रोहिणी माता बच्चों को अच्छे अच्छे वस्त्र पहना के और खेलने के लिए छोड़ देती